श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग चंद्रा देवी के विचित्र अनुभव इसका कारण यह है कि स्वयं प्रत्यक्ष किए हुए विषयों पर ही मनुष्य का सर्वोपरि विश्वास होता है इसलिए आत्मा ईश्वर मुक्ति परलोक आदि विषयों में अपरोक्षानुभूति से पूर्व निश्चित रूप से विश्वास करने में मानव असमर्थ है यद्यपि यह स्वाभाविक है फिर भी निरपेक्ष विचार बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति असाधारण अथवा अलौकिक होने के कारण ही किसी विषय को त्याज्य नहीं मानते किंतु अपनी बुद्धि को साक्षी बनाकर धैर्य के साथ उन विषयों के पक्ष तथा विपक्ष के प्रमाणों को एकत्रित करने में वे प्रवृत्त होते हैं तथा उपयुक्त रूप से विचार करने के पश्चात मिथ्या प्रमाणित होने पर उनका परित्याग अथवा सत्य होने पर उन्हें स्वीकार करते हैं अस्तु जिस महापुरुष के जीवन का इतिहास हम लिखने बैठे हैं उनके जन्म समय में भी उनके जनक जननी के जीवन में नाना प्रकार के दिव्य दर्शन तथा अनुभव उपस्थित हुए थे यह हमें विश्वस्त सूत्र से विदित हुआ है अतः उन विषयों को लिपिबद्ध किए बिना हमारे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है इसके पूर्व अध्याय में श्री छुधीराम जी से संबंधित उक्त प्रकार की कुछ घटनाओं का हम उल्लेख कर चुके हैं अब इस अध्याय में श्रीमती चंद्रमली से संबंधित तद विवरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जैसा कहा जा चुका है कि श्री छुधीराम जी को गया धाम में जो स्वप्न दर्शन हुआ था घर लौटने के बाद उस संबंध में किसी से कुछ न कहकर चुपचाप वे उसका परिणाम देख रहे थे उस विषय के अनुसंधान में प्रवृत्त होने पर श्रीमती चंद्रा देवी के स्वभाव का अद्भुत परिवर्तन सर्वप्रथम उन्हें दिखाई दिया उन्होंने देखा कि मानवी चंद्रा मानो अब सचमुच देवी की पदवी पर आरूढ़ हो चुकी है न जाने कहाँ से एक सार्वजनिक प्रेम उनके हृदय पर अपना आधिपत्य जमा कर सांसारिक वासनामय कोलाहल से उन्हें बहुत उच्च भूमिका में स्थापित किए हुए हैं अपने घर की चिंता की अपेक्षा दुर्दशाग्रस्त पड़ोसियों के घर की चिंता अब श्री चंद्रा देवी के मन में अधिक प्रबल हो उठी है घर के कार्य करती हुई बीच बीच में कई बार उन लोगों के घर जाकर वे उनकी खोज खबर लेती रहती हैं और भोजन सामग्री तथा प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं में से जहाँ जिस वस्तु का अभाव है अपने घर से छिपा कर, उन चीजों को ले जाकर तत्काल ही वे उन्हें दे आती हैं श्री रघुबीर की सेवा से निवृत्त होने के उपरांत तथा पति पुत्रादि को भोजन कराने के बाद तीसरे पहर स्वयं भोजन करने से पूर्व श्रीमती चंद्रा देवी पुनः पड़ोसियों के घर जाकर उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं यह समाचार लेती रहती हैं किसी दिन उन्हें यह विदित होने पर कि किसी कारणवश अमुक व्यक्ति को भोजन नहीं मिला है वे तत्काल ही आदरपूर्वक उसे अपने घर ले जाकर अपने लिए रखा हुआ अन्न उसको दे देती हैं और स्वयं सामान्य कुछ जलपान करके आनंद के साथ दिन व्यतीत करती हैं श्रीमती चंद्रा देवी पड़ोस के बच्चों को सदा अपनी संतान जैसा प्यार करती थी छुधी राम जी ने देखा कि उनका वह अपत्य स्नेह अपमानो कुल देवताओं तक विस्तृत हो चुका है कुल देवता श्री रघुबीर को वास्तव में अब वे अपने पुत्र जैसा देखने लगी एवं श्री शीतला देवी तथा श्री रामेश्वर बाणलिंग भी उनके हृदय में उसी भाव से अधिष्ठित है इससे पहले उनकी सेवा पूजा करते समय उनका हृदय श्रद्धा युक्त भय से सर्वदा पूर्ण रहता था प्रेम के आविर्भाव से अब यह भय न जाने कहाँ अंतर्हित हो चुका देवताओं के प्रति अब उनके मन में भय संकोचादि का नाम तक नहीं है और न उनसे किसी विषय को छिपाने तथा मांगने की ही कोई आवश्यकता है अब तो केवल उन्हें अपने से अपना समझकर उनके सुख के लिए सर्वस्व प्रदान करने की अभिलाषा के साथ ही साथ उनसे चिर संबद्ध होने का अनंत उल्लास विद्यमान है क्षुतिराम जी ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार की संकोच रहित देवभक्ति तथा पूर्ण उल्लास के कारण ही सरल फिरदिया चंद्रा अब अधिक उदार बन चुकी है उनके ही प्रभाव से न तो अब उनका किसी पर अविश्वास है और न वे किसी को अपने से अलग ही समझती हैं किंतु स्वार्थ परायण संसार के लोगों के लिए इस अपूर्व उदारता को यथार्थ रूप से स्वीकार करना क्या कभी संभव हो सकता है कदापि नहीं उनके आचरण देखकर सांसारिक व्यक्ति उन्हें अल्पबुद्धि या पागल कहेंगे अथवा अत्यंत कठोर भाषा में उनकी आलोचना करेंगे ऐसा सोचकर श्री श्रीराम जी उन्हें सतर्क कर देने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे